कोई धन का भक्त है कोई जन का भक्त है कोई सुख का भक्त है कोई संपत्ति का भक्त है कोई शांति का पुजारी है तो कोई झगड़े का पुजारी है कोई देवी का भक्त है कोई देवता का भक्त है कोई भगवान का भक्त है तो कोई भैरव का भक्त है सौराष्ट्र में भैरव भोक्त की प्रथा थी भैरव के भक्त जो थे कभी कभी मौज में आ जाते जैसे शिष्य गुरु को रंग प्रणाम करके अपना सब अर्पित कर देता है ऐसे ही सौराष्ट्र में परंपरा थी कि भैरव भगवान को अर्पित कर दिया जाए उसको बोलते हैं भैरवी भोग सुनाया था तुमको एक दो बार तो एक भैरव के भक्त ने चाहा कि अब शरीर को रखकर भी क्या करे भगवान को अर्पण कर देते हैं तो भैरवी भोग खाने की उसकी इच्छा हुई अर्थात तो उसकी संपत्ति में से धन माल में से कुछ भंडारा किया लोगों को खिलाया फिर हार फूल पूजा कर उसकी होती है फिर उसके साथ वो सब बराती जाते हैं और गिरनार की ऊंची शिखरों पर खूब नाचा जाता है और भैरव भगवान का चिंतन करते करते उस खाई में जम्प दिया जाता है यह है भैरव भगवान की पूजा के भक्तों का लक्षण जय जय त मैं ऊना करता हूँ तो एक युवक चला भैरव का भक्त चला भैरवी भोग खाने को प्रशंसा हो रही थी प्रतिष्ठा हो रही थी कि यह भैरवी भोग खाता हे भैरवी भोग ये भैरव का भक्त है वाह भई वाह वाह भई वाह वाह भई वाह वा भैवाह तो ये भी एक सेल्फ सेल्फ हिप्नोटाइज होने के तरीके हैं तैयार हो गया ढोलक बजाने वाले भी थे बराती भी साथ में थे लोग पहुंचा वहां गाया गया पूजा बूजा की गई भैरव भगवान को अर्पित होने के लिए जंप देने के जब पॉइंट आई तो देखा किसी को खाई तो बहुत लंबी है मन घबराया फिर वापस आया फिर लोगों ने कहा वाह वाह वाह वाह दे जब निकले हो तो क्या लौटना दे दे जो देने को जाए तो फिर वापस आए साथियों ने देखा कि इसका मन घबरा गया ये कायर हो गया अब कायर के साथ में वापस ले जाए तो अपना नाक कटेगा अब क्या किया जाए तो वो प्रतिष्ठा के भक्त थे और वो भैरव का भक्त था दोनों भक्त ही तो थे ना? भक्त थे ना दोनों तो अब क्या किया जाए तो कोई युक्ति था बाहित ढोलक के ढोलक बजाने वाले जो दुल्हारी दो लोग होते हैं, उनको किनारे लाके दस दस की नोट धर दी बोला क्या फिर वापस आया तो ढोलक वालों को दूसरो ने कहा यार अभी चेली पॉइंट है जरा उत्साह दो ढोलक वाला क्या हा हा करके ढोलक वाले भी नजीक आए नजीक आए तो भयवी भोग खा लेने वाले ने कहा कि ये लोग छोड़ेंगे तो नहीं वापस जाना तो मुश्किल है ना कर जाएगा अब क्या करें तो अकेले क्यों पड़े के दोनों को पकड़ के गिर पड़ा तब से वहां कहावत वत है पढ़ो तो खरो पर मारो बेटो लेतो हो तो भैरवी भोग के भी तो भक्त हैं प्रतिष्ठा के भी भक्त हैं कोई राज्य के भक्त हैं कोई देश के भक्त है कोई पत्नी के भक्त है, कोई पति के भक्त हैं कोई पुत्र के भक्त हैं कोई परिवार के भक्त हैं कोई पूर्वजों के भक्त हैं तो कोई आने वाले बच्चों के भक्त होते माने को कुछ नहीं है बच्चों के लिए करके जाऊं तो बिना भक्त के संसार में कोई समझदार आदमी तुमको नहीं मिलेगा लेकिन ये सब भक्त खंड खंड के भक्त हैं। ये भक्त सब एक एक परमात्मा की व्यापकता के एक एक हिस्से के भक्त हैं। कोई राष्ट्र का कोई देश का ये ईश्वर के खंड खंड के भक्त हैं, जिसको वेदांत में भक्त कहा गया है वह वेदांत का भक्त इन सब भक्तों से निराला होता है जय राम जी वेदांत मना नहीं करता है पत्नी की भक्ति करो कमाओ दो गहने कपड़े दो करो भक्ति लेकिन पत्नी की भक्ति ही सर्वभक्ति नहीं है पति की भक्ति ठीक है करो पुत्र की भक्ति करो लेकिन पत्नी पुत्र परिवार देश ये खंड खंड में अखंड वस्तु को देखने का ज्ञान जब तक क्रिएट नहीं करते हो तब तक तुम भक्त भगतड़े कहलाते हो और जब खंड खंड का व्यवहार करते हुए भी तुम्हारी दृष्टि अखंड सत्ता पर रहती है तो तुम पूर्ण भक्त कहलाते हो भक्त का अर्थ है कि जो परमात्मा से विभक्त न हो परमात्मा से अलग न हो तो वेदांत तुम हैं, खंड खंड की भक्ति से रोकता नहीं लेकिन खंड खंड की भक्ति में ही तुम्हारा जीवन गंवा देने से तुमको टोकता जरूर है ये तुम सब करो लेकिन तुम्हारी दृष्टि थोड़ी बदल दो खंड खंड से तो व्यवहार करो लेकिन दृष्टि अखंड की रखो दृष्टि अखंड की रखने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं त्रै गुणा विषया वेदा वेद ऐहिक और परलोकिक सुख पाने का रास्ता बताते हैं स्वर्ग का और इस पृथ्वी का भोग पाने के लिए वेद रास्ता बताते हैं वेद कोई तुमसे संसार नहीं छुड़वाता वेद तुमसे सुख नहीं छुड़वाता अपितु कौन सा सुख तुमको चाहिए और कैसे जल्दी मिलेगा ये बताता है वेद तो यदि तुमको संसार का इस लोक का या उस लोक का सुख चाहिए तो वेदों का आश्रय लो यदि तुम्हें धन चाहिए तो उत्तर के तरफ बैठकर पूर्व उत्तर के तरफ बैठकर अमुक मंत्र है इस प्रकार का मंत्र जपो तो तुम्हारे धन में बरकत पड़ेगी यदि तुम्हें सुंदर संतान चाहिए तो शरद पूर्णिमा के दिन का भी उपयोग है और पूनम के दिनों का भी उपयोग है और मंत्रों का भी उपयोग है यदि तुम्हें पुत्री चाहिए तो इस प्रकार करो तो पुत्री सुलक्षणी मिलेगी यदि पुत्र चाहिए तो इस प्रकार करो तुम्हें मिलेगा यदि प्रतिष्ठा चाहिए तो तुम ब्रह्मचर्य का अवलंबन लो और अपने स्वत्व की वस्तुएं पर हित में लगाओ तुम न चाहोगे तो भी प्रतिष्ठा हो जाएगी यदि तुम्हें अल्प आयु में संसार से चला जाना हो तो खूब खाओ खूब सो खूब श्वास वेस्टेज करो जल्दी मौत आ जाएगी यदि लंबा जीना है तो केवली कुंभक करो आयुष भी लंबी होगी पुण्य भी लंबे होंगे और परम तत्व के द्वार भी खुलेंगे यदि तुम्हें केवल सत्ता ही चाहिए कुर्सी ही चाहिए तो तुम चुनौती के दिनों में चुनाव के दिनों में कुछ दिन पहले अमुक मंत्र करो तुम तो काफी विघ्न हट जाएंगे लेकिन तर तीव्र प्रारम्भ होगी तो फिर नाथा भाई जैसा भी हो सकता है <laughs> तो तुमको यदि कुछ चाहिए जो कुछ चाहिए उसका रास्ता वेद बताता है लेकिन वेद आगे की बात भी कहता है कि कुछ तुम्हें चाहिए तो ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा है यदि तुम्हें पुत्र चाहिए और संतान नहीं होती है डॉक्टर इनकार करता है तो तुम पुत्र यज्ञ करो तुम्हें पुत्र होगा यदि बरसात नहीं हो रही देश में तो फिर इंद्र को प्रसन्न करने का यज्ञ का विधान है इस प्रकार अलग अलग उपलब्धियों के लिए अलग अलग कर्मों का विधान है किन वेद आगे कहता कि यदि तुम इन उपलब्धियों को स्वप्न मात्र समझते हो और सारी उपलब्धियां अंत में उपलब्ध करने वाले व्यक्ति से छूट जाएगी ऐसा यदि तुम्हारी बुद्धि ने कुछ आगे का समझा है कुछ गुरुओं के सानिध्य से तुम्हारी बुद्धि का विकास हुआ है तो वेद कहता है अब मेरे को भी छोड़ दो अब तो उन्हीं को पालो जिससे वेद की बात प्रमाणित होती है ब्रह्मवेताओं के जीवन से वेद प्रमाणित होते हैं, ज्ञानवानों के जीवन से वेद सार्थक होते हैं वेद प्रमाणित होते हैं शास्त्र प्रमाणित होते हैं और शास्त्र के वचन से ब्रह्म की मस्ती प्रमाणित होती है। परस्पर है तो कृष्ण कहते त्रै गुणा विषया वेदा वेद भी तीन गुणों के अंदर है जिसको हम वेद भगवान कहते आदर से मानते हैं वो भी माया के अंतर्गत है और वेद कहते हैं जब संसार की आसक्ति छूटती तो बाद में हमको भी छोड़ दो तत्र वेदा अवेदा भवती माता अमाता भवती पिता अपिता भवती वहाँ पिता पिता नहीं रह जाता माता माता नहीं रह जाती वेद वेद नहीं रह जाता और आगे चल के वहां गुरु और शिष्य का संबंध भी नहीं रह जाता है ऐसी अवस्था में भी तुम जा सकते हो जरा गुड़ विषय है थोड़ा इस जगह पर न समझेंगे तो कहां समझेंगे तो वेद कहता है कि जो भेद है उसके कारण हम लोग खंड खंड की भक्ति करते करते युगों से चले आए हैं तो पांच प्रकार के भेद कैसे होते कल बताए थे पांच प्रकार के भेद और पांच प्रकार के भरम होते हैं भरम क्या होता है कि अखंड वस्तु में खंड का भरम है तो ईश्वर और जीव में तीनखा मात्र रत्ती मात्र ब्रह्म में और में फर्क नहीं है लेकिन भ्रांति से समझ तो कि ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा कहीं होगा और हम कहीं है ये हमारा भरम है दूसरा होता है कर्तृत्व भरम पांच भूतों के शरीर में अंत का उपहित चैतन्य में हरकत होती है चिदाभास के कारण और बुद्धिवृत्ति के कारण रूप का प्रत्याहार होता है रूप रूप का दर्शन होता है शब्द का दर्शन होता है ये सब अंतःकरण के कारण होता है अंतःकरण के कारण होता है और शरीर में जैसे केमिकल होते हैं और जैसा संग होता है जैसे संस्कार होते हैं उस प्रकार के तुम्हारे कर्म होते हैं तो कर्म होते संघ के कारण संस्कारों के कारण और चिदाबास अंतकरण शरीर के मिक्सचर के कारण कर्म होते हैं लेकिन तुम अपने को मानते हो कि मैंने ये किया मैंने पुण्य किया या मैंने पाप किया तो पुण्य करने वाला व्यक्ति अहंकार से पुण्य के अहंकार से भर सकता है और पाप करने वाला आदमी ग्लानी से भर जाता है तो दोनों का चित्र तो चलित है एक ग्राम में कोई सम्राट था उसका नाम था अजात शत्रु खूब दान करता था उसका मंतव्य था कि मैं इतना दान करूं कि सब पुण्य मुझे ही मिले उसने धर्मशालाएं बावरियां तलाव आश्रम अनाथालय खूब खुलवा रखे एक दिन घूमते घामते उसकी धर्मशाला में कोई दो मस्त फकीर आ पहुंचे कर्म तो है ज्ञान न हो तो भी अंत तो शुद्ध होता है जाने अनजाने उन धर्मशालाओं में कई लोग आए और कई लोगों के पुण्यों के कारण संत लोग भी आ गए दो संत संतरात्रि को निवास करते। संतों के निवास हेतु उनके सामान्य पुण्य मुख्य रूप हो गए जब पुण्य ने जोर पकड़ा तो उस अजात शत्रु राजा को सपना आया कि दो हंस उड़े जा रहे हैं आकाश मार्ग में ऊपर का हंस को नीचे वाला हंस कहता है कि और आकाश मार्ग में आगे मत बढ़ ये राजा आजाद शत्रु की भूमि है तुम ऊपर और जाओगे तो राजा नाराज हो जाएगा राजा के तेज से तुम जल मरोगे उसने कहा ये राजा आजाद शत्रु का तेज इधर नहीं है इधर तो रैंक मुनि का तेज है आजाद शत्रु राजा के देश में जो रैंक मुनि रहता है इसका यहां तेज है राजा का तो भूमंडल तक प्रभाव है लेकिन रैंक मुनि का तो ऊपर तेज है ब्रह्मवेताओं का तेज दूसरों को जलाने के लिए नहीं होता है अपना अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं होता ब्रह्म वेताओं का तेज तो दूसरों को शांति देने का तेज होता है हम ज्यो ज्यो ऊपर उड़ते हैं त्यो त्यों शांति आती है तुमको पता नहीं यहाँ रैंक मुनि का तेज है उस मूर्ख राजा का तेज नहीं है राजा ने देखा की हंस मुझे मूर्ख कह रहे हैं स्वप्न टूटा वजीर को बुलाया प्रभा तो क्या बात है बोले अपने धर्मशाला में कोई दो महात्मा आए हैं शाम को मुझे पता चला उनका ख्याल करो देखो कहा है वो महात्मा देखा तो महात्मा तो चले गए राजा ने वजीरों को कहा कि रैंक मुनि की जांच करो वजीरों ने पता लगाकर कहा कि रैंक मुनि है वो साधारण वेश में रहते हैं मजदूरी करते हैं गाड़ी चलाते हैं और उनको रहने वहने का घर नहीं रात को अपने उस बैलगाड़ी के नीचे आराम करते हैं और उनके शरीर में खूब खुजलिए खुजलाते रहते हैं राजा ने कहा कुछ भी है लेकिन ब्रह्मवेत्ता बेता है अखंड के भक्त हैं मैं उनके पास जाऊं तो 600 सौ अशरफिया खचरी के ऊपर लेकर राजा अजात शत्रु रैंक मुनि के पास जाते हैं कि महाराज ऐसा कुछ करो कि मेरा तेज केवल पृथ्वी पर नहीं आकाश में वो हंस को मैंने सपना देखा था और वहां तक भी मेरा तेज फैला हुआ हो स्वर्ग तक मेरा तेज और प्रभाव फैले ऐसे कुछ कृपा करो रैंक मुनि ने कहा कि अच्छा तो सबका पुण्य और ओज लेना चाहता है क्या लाया है बोले 600 सौ अक्षरपया लाया बोले चल रहे दरिद्र कहीं का कंगाल 600 सौ में पूरे विश्व का तेज मिलेगा चल भाग नहीं मिलेगा तारण कर दिया राजा चला गया राजा ने फिर आदमी लगाया कि उस मुनि की प्रसन्नता का क्या कारण है कैसे वो मुनि प्रसन्न होंगे मुनि की प्रसन्नता का कारण ढूंढकर ऐसी ही राजा ने चेष्टा की और आकर चरणों में बैठा तो पहले तो धुत्कार दिया लेकिन उसकी जिज्ञासा डांट सह के बाद में उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके आ गया तब तो राजा को रैंक मुनि ने आत्मज्ञान का उपदेश दिया आत्मज्ञान का उपदेश होने के बाद जो भी पुण्य पुण्यक्रम है लोग जो भी शुभ करते हैं वो तुम्हें प्राप्त हो जाता है देवी देवताओं का तेज स्वर्ग में होता है दानी का तेज अपने इलाके में होता है विद्वान का तेज अपने भाषा वालों के बीच होता है लेकिन ब्रह्मवेत्ता का तेज तो पशुओं पर भी होता है पशु पर पक्षी इधर उधर लेकिन ब्रह्मवेत्ताओं का तेज ऐसा तेज नहीं राजा का तेज होता है अपना दबदबा और दूसरों को नीचा दिखाने का ब्रह्म का तेज होता है कि सबसे आत्मीयता उस तेज में प्रेम होता है आत्मीयता होती है राजा के तेज में सुकड़ान होती राजा के नौकर राजा से डरते रहते सुकड़ते रहते हैं और ब्रह्मवेता के साधक ब्रह्म से अदब के कारण आदर से भरे रहते हैं प्रेम से भरे रहते हैं तो ब्रह्म का तेज राजाओं के तेज से निराला होता है उस निराले तेज को पाने के लिए रैंक मुनि के शरणों में अजात शत्रु पहुंचा था महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर अर्जुन आदि राज्य प्राप्त कर चुके थे तो सोचा कि अब इतना धाम क्या तो तीर्थ यात्रा करने जाए अर्जुन भीम युधिष्ठर सब भाई तीर्थ यात्रा करने को निकले आए कृष्ण के पास कि आप हमारे साथ चलिए कृष्ण ने कहा मैं साथे चलू ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं मुझे कोई खास काम है ऐसा करो कि तुम्हारी यात्रा सुखपूर्ण हो उस मैं तुम्हें मेरा तुम्बा दे देता हूं जो लोकी की बनती ना कड़वी लोकी की तुम्बी मैं तुम्हें तुम्बा दे देता हूं और उस तुम्बा को जहां भी तुम स्नान कराओ तो मेरे तरफ से इस तुम्बा को करा देना जो तीर्थों में जाओ तो तुम्हारी यात्रा भी सुखद होगी और मेरी सेवा भी हो जाएगी युधिष्ठिर वो तुम्बा लेकर गए जिस तीर्थ में स्नान करते थे उस तीर्थ में तुम्बे को भी स्नान करा देते थे कृष्ण का संकल्प था यात्रा तो सुख हो ही आकर श्रद्धा सहित तुम्बा लौटा कर दिया कृष्ण ने तुम्बा उठाकर जोर से पटका तो तुम्बा टुकड़ा टुकड़ा हो गया वो तो पांचों भाइयों को टुकड़ा टुकड़ा द्रौपदी भी साथ थी टुकड़ा टुकड़ा प्रसाद का दिया बोले लो खाओ चबाओ जरा चबा तो कड़वा करो बोले तो कड़वा है तुम्बा, तुम्बा तो बोले तो इतना महलाया इतना तीर्थों में मधुर जलों में स्नान कराया अभी भी, भी कड़वा रहा तो युधिष्ठर बोला की ये तो कड़वा रहेगा ही तुम्बा तो तुम्बा ही है इसमें का मिठास आनी है तो कृष्ण ने कहा जैसे ये तुम है वैसे ये भी तो तुम है <laughs> इनको भी बाह्य तीर्थों में स्नान कराओ तो मिठास नहीं आएगी इनको ब्रह्मवेता के सत्संग में स्नान कराओ तब भीतर मिठास आएगी और भीतर की मिठास चेहरे पर दिखेगी इसको बोलते ब्रह्म तेज ओम ओम ओम ओम ये ब्रह्म तेज है कि तुम्हारा भीतर चेंजिंग हो जाए यहाँ एक शास्त्र की बात आई थी कि ऐसे गुरु नहीं जो काशाए वस्त्र दे दे या शिखा काट दे या जनयु हटा दे या अमुक त्रिपुंड करना सिखा दे अमुक वो कर दे अमुक पंथ अमुक संप्रदाय का तिलक दे दिया उन गुरुओं के लिए शास्त्र ने सदगुरु शब्द प्रयोग नहीं किया वो गुरु है सदगुरु तो वे हैं जो भेद भ्रम को नाश करने का सामर्थ्य रखें, जीव ईश्वर का भेद जीव जीव का भेद जीव और जड़ का भेद जड़ जड़ का भेद, जड़ जड़ का भेद और जड़ चेतन का भेद ये पांच भेद जो हैं, वो कल्पित हैं, उनको युक्तियों से श्रुतियों से साधन भजन के सहारे से इन भेदों को हटाने की कुंजिया जिनके पास है वे सदगुरु हैं पांच प्रकार के भेद होते और पांच प्रकार के भ्रम होते हैं और ये जरूरी नहीं कि सदगुरु के कथा में पांच लोग हों ये जरूरी नहीं कि उनके पास दो सौ हो या एक आदमी हो ये तो देश काल लोगों के पुण्य पर आधार रखता है जैसे आजाद शत्रु गए तो उनके गुरु के पास कोई श्रोता नहीं था और बैलगाड़ी पर मजूरी करके आजीविका कर लेते थे ऐसा प्रारंभ था उनका फिर भी वे सतगुरु सत्गु, थे रैंक मुनि भगवद गीता में उनका महात्म आता है रैंक मुनि की बात आती है महात्म में ओम ओम ओम ओम तो पांच प्रकार के भेद और पांच प्रकार के होते हैं भरम भरम क्या होता है कि अखंड वस्तु में खंड का भरम है तो अपना चैतन्य अखंड लेकिन हम समझ रहे हैं कि मेरी आत्मा इसकी आत्मा जाने हो जाने मेरी आत्मा तो मैं संभालूं, मेरे को तो मैं संभालूं, लेकिन मेरा और तेरा देखने मात्र को है वास्तव में वस्तु एक ही है दूसरा कर्तृत्व भ्रम हो रहा है इंद्रियों में हो रहा है प्राणों में हो रहा है चित्त में हो रहा है शरीर में हो रहा है प्रकृति में लेकिन अभी हम उस भ्रम से निवृत्त नहीं हुए उस हम समझते हैं कि हमारे में हुआ हम कर रहे हैं कभी पुण्य करोगे तो हर्ष होगा और कभी पाप होगा तो शोक होगा जब अच्छा काम करोगे तो अंदर अहंकार खड़ा होगा कि आपको कहीं जीवातेवाटला तीर्थमान तो आया आप नेपाल जी ना आयोजन जीवो तेव नहीं पशुपतिनाथ ने भगवान ने दर्शन कराया यदि धर्म करोगे तो धर्म का भी मैं जिंदा हो जाएगा और अधर्म करोगे तो मैं जिंदा होगा जब मैं जिंदा है तो मैं मैं तो करती ही रहती इसीलिए धार्मिक आदमी भी अपनी दुनिया में दुखी है और अधार्मिक आदमी भी दुखी है क्योंकि धार्मिक और अधार्मिक का भेद गया नहीं जब तक भेद गया नहीं तब तक पूर्णता अखंड वस्तु का ज्ञान नहीं होगा और अखंड वस्तु का ज्ञान नहीं हुआ तो अखंड सुख नहीं होगा सुख ज्ञान में है अज्ञान में सुख नहीं है रसगुल्ला जीव्वा पर मिलता है लेकिन जब तक उसका ज्ञान नहीं है तो स्वाद नहीं आता है भाषा कोई बोल रहा है बढ़िया लेकिन उस भाषा का आपको ज्ञान नहीं है तो आपको मजा नहीं आएगा कोई गीत गा रहा है गीत का ज्ञान नहीं तो मजा नहीं आएगा कोई नृत्य नाच रहा है लेकिन नृत्य का ज्ञान नहीं है तो नृत्य का पूरा मजा नहीं आएगा ऐसे ही कोई महापुरुष तुम्हारे साथ ट्रेन में एक ही कंपार्टमेंट में बैठा है लेकिन उसका तुमको परिचय नहीं ज्ञान नहीं तो उनका भी तुम्हें महापुरुषों का महापुरुष तुम्हारा आत्मा तुम्हारे साथ बैठा है उसका तुमको ज्ञान नहीं तो तुमको मजा नहीं तो सुख तो ज्ञान में है तो वो ज्ञानदाता जो गुरु है उसी गुरु की प्रशंसा करते हुए श्री कृष्ण भगवत गीता के श्रीमद् भागवत के दसवें स्कंद के चौरासी अध्याय में बारहवें श्लोक में कहते हैं कि धातुओं की बनी हुई मूर्ति की सेवा जल से भरे हुए जलाशयों में स्नान करने वाला और निष्कपट भक्ति करने वाला पचास वर्ष निष्कपट भक्ति करने वाला व्यक्ति का अंतकर्ण शुद्ध होता है लेकिन अंतकर्ण का भेद दूर नहीं होता है अंतकण का शुद्ध होना एक बात है जो शुद्ध होता है वो अशुद्ध हो जाता है अशुद्ध शुद्ध हो जाता है लेकिन भेद चला जाता है तो फिर वो अखंड वस्तु का उसको बोध होता है तो ऋषियों के पैर जब श्री कृष्ण धोते हैं तो ऋषि बोलते हैं कि आपको ये क्या करना है कृष्ण बोलते हैं कि ऋषि स्वरू पचास वर्ष निष्कपट भक्ति से भी हृदय का अज्ञान दूर नहीं होता है तुम्हारे जैसे फकीरों की एक मुहूर्त की प्रसन्नता से हृदय का अज्ञान दूर हो जाता है उसलिए मुझे चरणोदत्त सेवा करने जो हाड़ मास के शरीर को मैं मानता और शरीर से पैदा होने वाले व्यक्तियों को कुटुंबियों को मेरा मानता है जल से भरे हुए जलाशयों में तीर्थ बुद्धि रखता है धातुओं से बनी हुई मूर्तियों में भगवत बुद्धि करता है लेकिन ब्रह्मवेताओं के प्रति जिनकी आदर की निगाह नहीं वो साक्षात गधे हैं। ऐसा भाग, भागवत का श्लोक है मैं नहीं कहता जैसे गधा बाहर वहन करता और मकान में रहने के दिन आते तो उसको बिचारे को भगाया जाता है ऐसे ही इतर कर्मों का बोझा तो ये मनुष्य प्राणी वहन करता है जब आत्मसुख का मौका आता है तो उस सुख से आदमी वंचित रह जाता है तो दुनिया में भक्त तो सब हैं कोई किसी का भक्त कोई किसी का भक्त कोई किसी का भक्त कोई शरीर का भक्त होता है कोई कोई सौंदर्य का भक्त होता है कोई गोरेपन का भक्त होता है कि समुद्र किनारे रहते काले हो जाते हैं गर्म प्रदेश में रहते हैं काले हो जाते हैं चलो खाली करो अपने अमुक जगह आज तो चमड़ी का भक्त है कोई स्थूलता का भक्त है कोई किसी का भक्त है ये सब भक्त जो है इन भक्तों के पीछे भी मांग तो सुख की है लेकिन खंड खंड के भक्तों का सुख भी खंडित खंडित होता है सच्चा भक्त तो सतगुरु का होता है और वो अखंड वस्तु को पा लेता है सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट तुलसी तुलसी क्या करो तुलसी बन की घास कृपा भई रघुनाथ गीत तो हो गए तुलसी सिख संप्रदाय में पांचवी पातशाही कही जाती है अर्जनदास अर्जन देव दोनों नाम चलते हैं उन्हीं के।, तो के गुरु रामदास समर्थ रामदास नहीं चौथी पातशाही के गुरु रामदास गुरु रामदास के पास अर्जनदास पहुंचे खास पढ़े लिखे नहीं थे दीक्षा ली गुरु ने उनको भांडे मंजने का काम दे दिया भंडार के भांडे और सिख धर्म में ऐसी मान्यता है कि कोई भी अतिथि भक्त आ जाए तो उसको भोजन खिलाना पुण्य होता है कई संप्रदायों में ऐसी मान्यता है और ऐसा लोग करते हैं अन्नदान की महत्ता का प्रशंसा का प्रभाव अन्नदान अपनी जगह पर है अन्नदान करना चाहिए लेकिन अन्नदान से भी ज्ञानदान दान तो और ऊंचाई है तो भोजन करा देते तो आए गए लंगर चलता था और उस पूरे लंगर के भांडे मांजने का काम अर्जन दास ने लिया दूसरे जो शिष्य थे कोई मुख्य सचिव था कोई और था कोई कुछ था कोई कुछ था अपनी अपनी जगह पर उन्होंने भी सेवा ले रखी थी तो और शिष्य अर्जन दास को बुद्धू मानते थे ये तो गुरु के नजीक कभी बैठा नहीं इतना लंगर का काम में लगा है कि बस लंगर में यही लंगर हो गया है उसकी मजाक उड़ाते थे गुरु ने विल करके लिखा था रखा था गुरु ने आदेश दिया था कि मेरे शरीर छूटने के बाद एक कागजात पढ़े जाएंगे रामदास का जब देहांत तो हो गया कागजात निकाले गए तो बोले गादी के मालिक अर्जुनदास होंगे दूसरे शिष्यों को कि मैं पढ़ा लिखा मैं पीएचडी <laughs> मैं डी मैं, मैं ये मैं ये हमारे को गादी का मालिक नहीं किया और अर्जुन दास को करके गए क्या तब सच्चे संतों ने कहा कि अर्जन दास में श्रद्धा और कार्य तत्परता थी तुम्हारे अंदर छुपी हुई शक्तियों को जागृत करने की यदि कुंजी है तो श्रद्धा और आज्ञा का चुस्त पालन करने से वो गुरु का काम तो छोटा मोटा तुमने कर लिया लेकिन इस काम करने के निमित्त तुमने सुषुप्त तो अपनी ऊर्जा को चुप ही अपनी शक्ति को खोल दिया तो अपनी शक्ति जिसने श्रद्धा के बल से गुरु के सेवा के बहाने के बल से अपनी शक्तियों का विकास होता है तो वो आदमी फिर बहुत महान हुए और सिख संप्रदाय को खूब फैलाया धर्म का प्रचार किया कहने का तात्पर्य है कि श्रद्धा और कार्य तत्परता छोटे से छोटे आदमी अनपढ़ आदमी को भी धर्म गुरू बना सकती है और अश्रद्धा या जगत की खंड की भक्ति पढ़े लिखे को भी बिचारे को बेचैनी से बाहर नहीं निकाल सकती है माफ करना जरा बात सीधी कह रहा हूं सच्ची कह रहा हूं खंड के भक्त जो है कोई कोविद में है कोई शास्त्रीय है कोई ये है कोई ये है। साहित्य रत्न है कोई तीन विषय में रत्न है हम गया गए थे एक मठाधीश के पास रहना का हुआ मठाधीश से परिचय हो गया और बड़ा प्रभावित भी हो गया फिर पता चला कि वो स्वयं डबल ए में है और तीन विषय में ए है मैं क्या अभी मेरे से बात करेगा तो मैं क्या बताऊंगा तो तैन बने लो तु तु तो बोला ही नहीं और अपना व्यवहार और अपनी की जो बेहतर की बात है वो बाहर रखने में जो सुख और शांति मिलता है उतना छुपाने में और आडंबर करने में नहीं मिलता लेकिन उसने पूछा नहीं और मैंने बताया नहीं उसने रहता तो मैं अपना अहमदाबाद में मोटेरा में आश्रम में नदी किनारे और आबू में भी छोटा मोटा है अच्छा है बात चल गई <laughs> तो उस मथाधीश ने तीन विषय में एमए कर रखी थी अच्छे थे सरल स्वभाव के थोड़े बहुत थे वो कर्म कांड जानते थे खूब तर्पण करवाना कराना ये वो जानते थे थोड़े उनके संपर्क में रहे तो मुझे मेरे गुरुदेव खूब याद आए और मेरा दिल भर गया तीन विषय में एमए, रामानुज मठ अपना कॉलेज चला रहे हैं फिर भी बेचारे दया के पात्र दिखे मेरे को यात्री आए तो उसको तर्पण कराए ये कराए वो कराए कहीं ग्यारह मिल गया कहीं इक्कीस मिल गया कहीं पच्चीस रुपया मिल गया और फिर मठ चला रहे हैं ऐसे तो लीलाशाह के पास आ जाता जरा सा चुटकी ले लेता तो बेड़ा पार हो जाता यार तू तो क्या कर बिना गुरु गुरु नहीं गुरू नहीं ज्ञान जब तक गुणों के सुख की आवश्यकता है तब तक वेद के अर्थ को अथवा वेद ने बताए हुए कर्मों को हम करते हैं अर्जुन की योग्यता बढ़ गई थी तो श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अन्नमय कोष में नहीं है प्राणमय कोष में भी नहीं मनोमय कोष में भी नहीं अर्जुन की स्थिति कुछ गहरी देखी श्री कृष्ण ने उस लिए अर्जुन के लिए आदेश दिया कि सब त्रै गुणा विषया वेद आद भी तीन गुणों के अंदर है